ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मैत्री शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ राग राघवेंद्र रमणी से बोले बिना कहे भी वह वाणी आकृति से ही प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है कल्याण निश्चय अद्भुत गुण हैं फिर भी मैं कहता हूं। त्याग करके भी वन में सपत्निक मैं रहता हूँ किंतु विवाहित होकर भी यहाँ मेरा अनुज अकेला है मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अब हिलना है इसके एकांगी स्वभाव पर तुमने भी है ध्यान दिया दिया तदपि ही पहले अपने प्रबल प्रेम का दान दिया। एक अपूर्व चरित लेकर जो उसको पूर्ण बनाते हैं वे ही आत्मनिष्ठ जन जग में परम प्रतिष्ठा पाते हैं यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेमा शक्त बना लोगी तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जना दोगी जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहते हैं पर हम इस प्रेमांध बंधु को सब कुछ भूला पाते हैं इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी तो मैं हंसी नहीं करता हूं, तुम भी परम धन्य होगी भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा स्वगुण गर्जनी ने वर्जन किया किंतु लक्ष्मण की अधर स्थित तर्जनी ने बोले वे बस मौन की मेरे लिए हो चुकी मान्या तुम यू अनुरता हुई आर्य पर जब अन्यान्य अन्य तुम प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों ओर पड़े लाले मेरी वधु पहले ही बनी आप तुम हे बाले हुए विचित्र की सुनियो एक एक की बात लगे नाव को जो प्रवाह के और पवन के भिन्ना घात कहा क्रुद्ध होकर तब, तब उसने तो अब मैं आशा, आशा छोडूं जो संबंध जोड़ बैठी थी उसे, उसे आप थी ही अब तोडूं किंतु कि भूल, भूल जानाना जाना न इसे तुम, तुम। मुझ में है, है ऐसी भी शक्ति कि झक मार कर करनी होगी तुमको फिर मुझ पर अनुरक्ति मेरे भुगटी कटाक्ष तुल्य भी ठहरेंगे न तुम्हारे चाप बोले तब रघुराज तुम्हारा ऐसा ही क्यों न हो प्रताप किंतु प्राणियों के स्वभाव की होती है ऐसी ही रीति परवशता हो सकती है पर होती नहीं भीती में प्रीति इतना कहकर मौन हुए प्रभु और तनिक गंभीर हुए पर सौमित्र न शांत रह सके उन्मुख वे वर वीर हुए और इसे तुम भी ना भूलना तुम नारी होकर इतना अहम भाव जब रखती हो तब रख सकते हैं नर कितना झंकृत हुई विषम चारू की तंत्री सी स्वतंत्र नारी तो क्या अब लाए सदैव ही अब लाए हैं बेचारी नहीं जानते तुम कि देखकर निष्फल अपना प्रेमाचार होती, होती हैं, हैं अबलाएं कितनी प्रबलाएं अपमान विचार अभी आप सुन रहे थे, थे। मैथिली शरण गुप्त, गुप्त की, की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ ग्यारह वाचक स्वर भारती परिमल, भार्ती परिमल।